शो ठोक गुरु प्रताप की संगति नंबर इलेवन हे ब्राह्मण कहिए ब्रह्म भरत हे ता का बड़ भा ना ही पशु अज्ञानता गर डे संत चरण में लगी रहे सो जन पावे भेव बीखा गुरु परताप काढ़ेव कपट जनेव संत चरण में जाई के सी सचा रेणु भीखार के लागते गगन बजायो बैणु बैणु बजायो मगन हुए छोटी खलक की आ गुरु पर लियो चरण में बास भी खा के एक है कीर्तिम भयो अनंत एक आत्मो सकल घट ये गति जा नहीं संत ये के धागा नाम का सब घट मनियामार रत कोई संत जना सत गुरु नाम गुलाब तिमिर से संघर्ष किरणें कर रही हैं, उदय गिरी के द्वार खुलते जा रहे हैं है तमिस्त्रा के क्षणों का अंत सन्मुख ज्योति के अरुणाभ क्षण आ रहे हैं जो चरण रुकता मनुजता का निशा है जो चरण बढ़ता उषा है वह नवेली ज्योति में संपर्क पाती है मनुष्यता और तम के आवरण में वह अकेली जो निराशा की निशा की मुक्ता को प्रथम कलरव का नवल स्वरदान देती तिमिर में अनजान खोई मनुष्यता को जो नए लोचन नई पहचान देती ज्योति वह जो मुक्त हो बटती बिखरती साम्य का औदरिय का वैभव लुटाती वह नहीं जो सिमिटती संकीर्ण होती मनुष्यता भू प्रकृति का कलमस बढ़ाती ज्योति वह जिसमें मनुज देता मनुष्य को सरल करुणा स्नेह ममता का सहारा ज्योति वह जिसमें मनुजता के शिखर से द्रिविथो बहती निखरती भावधारा तिमिर वह जिसमें मनुजता बद्ध होती रुद्ध होती खर्ब होती खीन होती हीन होती घिर पर परधि में स्वार्थ की वह कृपणता का भार ढो ढोकर निरंतर दीन होती अप्रभावित जो प्रतीक्षा की निशासे उस सुमन की सतत श्रद्धा भावना से ज्योति के क्षण अवतरित होते जगत में चेतना पथ पत के पथिक की साधना से ज्योति क्षण आए, न यो ही लौट जावे कर्म से इनको चलो सार्थक बनावे तृप्ति सुख उल्लास हास विकास बनकर मनोज जीवन में अमरिय स्थान पावे अनंत अनंत काल के बीच जाने पर कोई सदगुरु होता है सिद्ध तो बहुत होते सदगुरु बहुत थोड़े सिद्ध वह जिसने सत्य को जाना सदगुरु वह जिसने जाना ही नहीं जनाया भी सिद्ध वह जो स्वयं तो पा लिया लेकिन बांट ना सका सदगुरु वह पाया और बांटा सिद्ध स्वयं तो लीन हो जाता परमात्मा के विराट सागर में मगर वह जो मनुष्यता की भटकती हुई भीड़ अज्ञान में अंधकार में अंधविश्वास में उसे नहीं तार पाता सिद्ध तो ऐसे है जैसे छोटी सी डोंगी मछुए की बस एक आदमी उसमें बैठ सकता है सिद्ध का यान हीन यान है, उसमें दो की सवारी नहीं हो सकती वह अकेला ही जाता है सदगुरु का यान महायान है वह बड़ी नाव है उसमें बहुत समाज आते जिनमें भी साहस है वे सब उसमें समाज आते एक सदगुरु अनंतों के लिए द्वार बन जाता है सिद्ध तो बहुत होते सदगुरु बहुत थोड़े होते और सदगुरु जब हो तो अवसर चूकना मत ज्योति क्षण आए न यो ही लौट जावे कर्म से इनको चलो सार्थक बनावे तृप्ति सुख उल्लास हास विकास बनकर मनोज जीवन में अमरिये स्थान पावे सदगुरु का संदेश क्या है फिर सदगुरु कोई भी हो गुलाल हो कबीर हो कि नानक मंसूर हो राबिया की जलालुद्दीन कुछ भेद नहीं पड़ता सदगुरुओं के नाम ही अलग हैं उनका स्वर एक उनका संगीत एक उनकी पुकार एक उनका आवाहन एक उनकी भाषा अनेक होगी मगर उनका भाव अनेक नहीं जिसने एक सदगुरु पहचाना उसने सारे सदगुरुओं को पहचान लिए, अतीत के भी वर्तमान के भी भविष्य के भी सदगुरु में समय के भेद मिट जाते जो पहले हुए हैं वे भी उसमें मौजूद जो अभी हैं वे भी उसमें मौजूद जो कभी होंगे वे भी उसमें मौजूद सदगुरु शुद्ध प्रकाश है जिस पर कोई भी अंधकार की सीमा नहीं तिमिर से संघर्ष किरण कर रही हैं उदयगिरी के द्वार खुलते जा रहे हैं है तमिस्त्रा के क्षणों का अंत सन्मुख ज्योति के अरुणाभ क्षण अब आ रहे जो झुकेगा सदगुरु के चरणों में उसके लिए द्वार खुलने लगते झुके बिना ये द्वार नहीं खुलते जो अकड़ा है उसके लिए तो द्वार बंद है खुला द्वार भी उसके लिए बंद है क्योंकि अकड़ के कारण उसकी आंख बंद है अहंकार आदमी को अंधा करता है विनम्रता उसे आंख देती है जो जितना सोचता है मैं हूं उतना ही परमात्मा से दूर होता है जो जितना जानता है मैं नहीं हूं उतना परमात्मा के निकट सरकने लगा उतना उपासना होने लगी उतना उपनिषद जगने लगा उतनी निकटता बढ़ने लगी उतना सामीप्य और जिसने जाना कि मैं हूं ही नहीं वह परमात्मा हो जाता है जिसने जाना कि मैं हूं ही नहीं वह कह सकता है अहम ब्रह्माष्टमी मैं ब्रह्म हूं। जो चरण रुकता मनुष्यता का निशा है जो चरण बढ़ता उषा है वह नवेली ज्योति में संपर्क पाती है मनुष्यता और तम के आवरण में वह अकेली जिस घड़ी तुम्हारा कदम सत्य की खोज में बढ़ता है वह प्रकाश है वह सुबह और जिस घड़ी तुम ठिठकते हो झिझकते हो अतीत को पकड़ते हो धारणाओं को पकड़ते हो शास्त्रों सिद्धांतों को पकड़ते हो सत्य की जिज्ञासा नहीं वरुण सिद्धांतों की सुरक्षा पकड़ते हो सत्य का दूर से आता हुआ आवाहन नहीं वरुण अतीत से जड़ हो गई परंपराएं पकड़ते हो जानना वही अंधकार है जानना वही अंधापन है जो चरण रुकता मनुजता का निशा है वही है रात अंधेरी अमावस जब तुम रुक जाते डर जाते जब तुम भयभीत हो जाते अज्ञात से अज्ञेय से और ज्ञात को पकड़ लेते कि कहीं ज्ञात हाथ से छूट ना जाए ज्ञात क्या है हिंदू धर्म ज्ञात है मुसलमान धर्म ज्ञात है सिख धर्म ज्ञात है जैन धर्म ज्ञात है ईसाई धर्म ज्ञात है लेकिन परमात्मा धर्म अज्ञात है सदा अज्ञात है मंदिर ज्ञात है मस्जिद ज्ञात है गिरजा गुरुद्वारा ज्ञात है लेकिन उस परमात्मा का निवास अज्ञात है बिल्कुल अज्ञात है वह सदा ही अज्ञात है तो जो अज्ञात में अपनी नाव को उतारने को तैयार हो जाते हैं उनका ही उससे संबंध होता है जो बंधे रहते हैं लीकों में लकीरों में वे अटके रह जाते उनकी जिंदगी अमावस है और तुम्हारी जिंदगी अभी पूर्णिमा हो सकती है इसी क्षण पूर्णिमा हो सकती है अमावस और पूर्णिमा के बीच बस एक कदम का फासला है अमावस है, रुका हुआ कदम पूर्णिमा है बढ़ा हुआ कदम जो चरण रुकता मनुजता का निशा है जो चरण बढ़ता उसा है वह नवेली ज्योति में संपर्क पाती है मनुजता और तम के आवरण में वह अकेली और एक अद्भुत घटना है जब तक तुम अंधेरे में हो अकेले हो और जैसे ही प्रकाश हुआ तुम अकेले नहीं सारा अस्तित्व तुम्हारे साथ है पौधे पशु पक्षी पहाड़ सरिताएं सागर्ष चांतारे प्रगट अप्रगट जो भी है सब तुम्हारे साथ है अंधेरे में तुम अकेले हो अंधेरे में तुम इसलिए भयभीत हो प्रकाश में तुम अकेले नहीं हो अस्तित्व तो तुम्हारा संगी साथी है इसलिए प्रकाश में भय नहीं है प्रकाश में अभय वह जो ऋषि गाते रहे तमसो मा ज्योतिर्गमे हमें अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले चल प्रभु अस्तो मा सदगमे हमें असत्य से सत्य की ओर ले चल प्रभु मृत्योर्मा अमृत गमे हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले चल प्रभु क्या तुम सोचते हो उन ऋषियों को शास्त्रों का पता ना था अगर शास्त्रों में सत्य मिलता होता तो वे प्रार्थना करते आकाश से अस्तोमा मां सदगमे क्या उन्हें शब्दों की सिद्धांतों की संपदा का कुछ बोध ना था अगर शब्दों और सिद्धांतों से रोशनी मिलती होती अगर दिया शब्द से ज्योति मिलती होती अंधेरा कटता होता तो मैं प्रार्थना करते तम सोमा ज्योतिर्ग और अगर पंडित पुरोहितों से आश्वासन मिलता होता जीवन की शाश्वतता का अमरता का अगर परंपरा से बंदी बंधाई धारणाओं से आस्था जगती होती अमृत्व की तो वे प्रार्थना करते मृत्योरमा अमृत गमे उनकी प्रार्थना क्या कह रही उनकी प्रार्थना कह रही है इस किनारे पर जो भी उपलब्ध है उस उस किनारे का कुछ पता चलता नहीं यहां शास्त्र बहुत हैं सिद्धांत बहुत हैं शास्त्रों को जानने वाले बहुत हैं वेद हैं जिन्हें कंठस्थ कुरान जिनके जवान पर रखी है ऐसे तो बहुत हैं मगर इस किनारे पर उस किनारे की खबर देने वाला कभी कभार बड़ी मुश्किल से होता है इस किनारे पर उस किनारे की खबर तो वही दे सकता है जो उस किनारे पहुंच गया हो सिद्ध भी उस किनारे पहुंचते हैं मगर वो लौटते नहीं वो गए सो गए जैन और बौद्ध शास्त्रों ने उन्हें अरहत कहा है गए सो गए वे फिर लौटते नहीं वे खबर देने भी नहीं लौटते डूबे सो डूबे वे इस किनारे फिर नहीं आते और जो उस किनारे जाके इस किनारे आ जाते हैं उन्हें बौद्धों ने बोधि सत्व कहा है जैनों ने तीर्थंकर कहा है उनकी करुणा अपार सत्य का अपूर्व आनंद छोड़कर ब्रह्म का महासुख छोड़कर जहां कमल ही कमल खिले हैं शाश्वतता के उन्हें छोड़कर लौट आते इस किनारे पर कंट का किरण किनारे पर पीछे जो भटकते आ रहे हैं उन्हें खबर देने वे सदगुरु ऐसे सदगुरुओं के साथ तुम एक कदम भी उठा लो तो पूर्णिमा आ जाए जीवन में ऐसे तो अमावस में और पूर्णिमा में पंद्रह दिन का फर्क होता लेकिन मैं जिस अमावस और जिस पूर्णिमा की बात कर रहा हूं उसमें एक कदम का ही फासला है समर्पण और पूर्णिमा अहंकार और अमावस जो निराशा की निशा की मूक्ता को प्रथम कलरव का नवल स्वरदान देती तिमिर में अनजान खोई मनुष्यता को जो नए लोचन नई पहचान देती वही वाणी उपनिषद है वेद है कुरान है वही जीवंत वाणी जो तुम्हें नई आंख दे तिमिर में अनजान खोई मनुष्यता को जो नए लोचन नई पहचान देती परमात्मा को बार बार अविष्कृत करना होता है क्योंकि बार बार पंडितों पुरोहतों के शब्द जाल में परमात्मा का सत्य खो जाता है बुद्ध ने पाया उसे और बुद्ध के मरते ही पंडित पुरोहतों की भीड़ में खो गया वह महावीर ने पाया उसे महावीर के जाते ही पंडित पुरोहतों की भीड़ में खो गया वह यह कुछ स्वाभाविक नियम है कि सत्य तभी तक जीता है जब तक सत्यधर जीता है सत्य तभी तक जीता है जब तक मिट्टी का दिया उस ज्योति को संभाले रहता है इधर मिट्टी का दिया टूटा उधर ज्योति महाज्योति में लीन हो जाती फिर मिट्टी के टूटे फूटे दिए के पास बिखर गए तेल के आसपास पंडित पुरोहितों का शोरगुल मचता रहता सदियां बीत जाती टूटे फूटे दियों की पूजा जारी रहती न उनसे नई आंख मिलती न नई अनुभूति मिलती न नई पहचान मिलती और आश्चर्य तो यह है कि जब भी कोई तुम्हें नई आंख देने आएगा तुम उसकी आंखें फोड़ देने को आतुर हो जाते हो जब तुम्हें कोई नई पहचान देने आएगा तुम उसकी गर्दन काट देने को तत्पर हो जाते हो क्योंकि नई पहचान के साथ जाना जोखम भरा है नई पहचान की साख क्या क्योंकि नई पहचान के पीछे अतीत का कोई बल नहीं होता अगर मैं तुम्हें नई आंख दे रहा हूं तो मेरे अतिरिक्त मेरी आंख का और कौन गवाह है मैं पंडित पुरोहतों की कतार अपनी गवाही में खड़ी नहीं कर सकता जो मैंने जाना है मैंने जाना है मैं ही उसका गवाया हूं मैं एक दूसरा व्यक्ति भी गवाही के लिए खड़ा नहीं कर सकता जिसका कोई गवाह ना हो उसकी कौन माने कौन जाने वो भ्रांत कौन जाने उसने सपना देखा हो कौन जाने किसी विभ्रम में पड़ा हो कौन जाने धोखा देता हो वंचना करता हो हजार संदेह शंकाय मन में उठती अतीत के साथ ज्यादा भरोसा मालूम होता है हजारों हजारों साल से लोग मानते आ रहे हैं इतने लोग मानते आ रहे हैं ठीक ही होगी बात नहीं तो इतने लोग मानते हम भीड़ का बड़ा भरोसा करते हैं हम भेड़े हैं हम आदमी नहीं हम भीड़ का भरोसा करते हैं सत्य का नहीं जैसे भीड़ से कुछ तय होता है अक्सर निरंतर यह पाया गया है कि भीड़ गलत पाई गई व्यक्ति सही पाए गए न केवल धर्म के उस अलौकिक जगत में बल्कि विज्ञान के लौकिक जगत में भी ऐसा ही होता रहा है जब गलियो ने कहा कि सूरज पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता पृथ्वी ही सूरज का चक्कर लगाती तो वह अकेला आदमी था सारी दुनिया मानती थी कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाता अब भी अधिकतर लोग पढ़ तो लेते हैं मगर मानते यही कि सूरज चक्कर लगाता अभी भी सारी दुनिया की भाषाओं में शब्द नहीं बदले संध्या को हम कहते हैं सूर्यास्त सूर्य कभी अस्त होता ही नहीं जब हमारी पीठ हो जाती है उसकी तरफ तो हमें दिखाई नहीं पड़ता जब हमारा मुंह हो जाता है उसकी तरफ हमें दिखाई पड़ता सूर्य कभी अस्त होता ही नहीं सूर्यास्त जैसा झूठा कोई शब्द नहीं हो सकता और हम सुबह कहते हैं सूर्योदय यह तो ऐसे ही हुआ कि मैं तुम्हारी तरफ पीठ कर लूं कहूं कि तुम्हारा अस्त हो गया और फिर तुम्हारी तरफ मुंह कर लूं कहूं कि तुम्हारा जन्म हो गया तुम जैसे थे वैसे के वैसे हो सिर्फ मैं घूम रहा हूं पृथ्वी घूमती है सूरज स्थिर है लेकिन जब गैलोलियो ने यह कहा तो चर्च खिलाफ धर्मगुरु खिलाफ पंडित पुरोहित खिलाफ उनका डर क्या है उनका डर यह है कि अगर गैलोलियो सही है तो फिर बाइबल में जो उल्लेख है कि पृथ्वी सूरज का चक्कर नहीं लगाती सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है उसका क्या होगा और अगर शास्त्र में एक भूल मिल जाए तो फिर लोगों को संदेह उठेंगे कि जब एक भूल हो सकती तो और भूलें भी हो सकती और जब इस जगत के सूरज के संबंध में तक भूल हो रही है तो परमात्मा के संबंध में क्या पता है? कि बाइबल सच कहती हो न कहती हो घबराहट फैल गई गे। गलेलियो को अदालत में बुलाया गया गलेलियो बहुत समझदार आदमी रहा होगा गलेलू से कहा गया तुम क्षमा मांग लो वो बूढ़ा हो गया था सत्तर पचहत्तर साल का था तुम क्षमा मांग लो घुटने टेक कर तुमने जो कहा वो गलत है तुम वक्तव्य दे दो कि सूरज ही चक्कर लगाता है पृथ्वी का पृथ्वी चक्कर नहीं लगाती गलेलियों हंसा उसने कहा कि मैं घोषणा करता हूं घुटने टेक कर हाथ जोड़कर मैं घोषणा करता हूं कि पृथ्वी चक्कर नहीं लगाती सूरज का सूरज ही चक्कर लगाता है पृथ्वी का लेकिन मेरी घोषणा से कुछ होगा नहीं सूरज मेरी मानेगा नहीं पृथ्वी मेरी सुनेगी नहीं चक्कर तो पृथ्वी ही लगाएगी बड़ा समझदार आदमी रहा होगा उसने कहा तुम जिद्द करते हो तो कौन झंझट करे ठीक है चलो माफी मांगे लेते कोई जिद्दी आदमी नहीं था मगर उसने कहा मैं क्या करूंगा मेरी माफी क्या करेगी मेरे किए न किए कुछ नहीं होता मेरी कौन सुनता है तुम्ही नहीं सुनते सूरज क्या खाक सुनेगा आदमी नहीं सुनते पृथ्वी क्या मेरी मानेगी जो हो रहा है वह वैसा ही होता रहेगा गलीलियों के कहने से फर्क नहीं पड़ता गलीलियो तो वही कह रहा है जो हो रहा है मगर सारी दुनिया खिलाफ थी अब हम जानते हैं गलियो सही था सारी दुनिया गलत थी भीड़ हमेशा गलत पाई गई लेकिन फिर भी हमारे मन में एक श्रद्धा है कि जिससे अधिक लोग मानते हैं जैसे सत्य भी कोई मत से तय होता है कि वोट से तय होता है कितने लोग मानते अगर सत्य ऐसे तय होता हो तो ईसाई धर्म सत्य हिंदू धर्म सत्य नहीं अगर सत्य ऐसे तय होता हो तो हिंदू धर्म सत्य है जैन धर्म सत्य नहीं अगर सत्य ऐसे तय होता हो तो पंडित पुरोहित सही हैं, मैं सही नहीं हूं लेकिन सत्य के ये तय होने का ढंग ही नहीं सत्य अनुभव से तय होता है सत्य तो एकहरी गवाहियों से तय होता है सत्य का साक्षात तो व्यक्ति करता है भीड़ नहीं करती आज तक दुनिया में ऐसा कोई उल्लेख नहीं कि हजार आदमियों की भीड़ ने और परमात्मा का साक्षात्कार किया हो कि दस हजार आदमियों ने सत्य का साक्षात्कार किया हो सत्य तो जब भी आता है व्यक्ति के अंतस्तल में आता है उसकी निजता में आता है अत्यंत एकांत में वहां कोई गवाह नहीं होता और ऐसे ही व्यक्ति नई आंख दे सकते नई पहचान दे सकते और ऐसे ही व्यक्तियों के साथ जो हो जाए वह धन्यभागी, ज्योति वह जो मुक्त हो बटती बिखरती साम्य का औदरी का वैभव लुटाती वह नहीं जो सिमटती संकीर्ण होती मनुष्यता भू प्रकृति का कलमस बढ़ाती और ज्योति वही है जो मुक्त हो और जो मुक्त करे ज्योति वह नहीं है जो बंधी हो और बांधे कोई हिंदू होने में बंधा है कोई मुसलमान होने में बंधा है कोई मस्जिद को काराग्रह बना लिया है कोई मंदिर को किसी का काराग्रह काशी में है किसी का काराग्रह काबा में ज्योति वह जो मुक्त हो बटती बिखरती साम्य का औदरिय का वैभव लुटाती ज्योति तो सारे विशेषण छीन लेती मनुष्य को समता देती साम्य देती मित्रता देती शत्रुता नहीं औदरी का वैभव लुटाती ज्योति तो उदार है अनुदार नहीं और तुम्हारे ये सब तथा कथित धर्म बहुत अनुदार है इनमें उदारता का नाम भी नहीं ये उदारता की बातें भी करें तो थोती मुख में राम बगल में छुरी वह नहीं जो सिमटती संकीर्ण होती मनुष्यता भूप्रकृति का कलमस बढ़ाती इन सारे तथाकथित धर्मों ने मनुष्य के जीवन में अंधेरा बढ़ाया घटाया नहीं धर्मों के नाम पर जितना खून गिरा है इस पृथ्वी पर और किसी नाम पर नहीं गिरा धर्मों के नाम पर जितने बलात्कार हुए हैं उतने किसी और नाम पर नहीं हुए और धर्मों के नाम पर जितने मकान जलाए गए लोग जलाए गए जीवित लोग उतने किसी और नाम पर नहीं और इस सब को तुम धर्म कहे चले जाते हो कब तुम नई आंख की भाषा सीखोगे कब तुम पहचान करोगे परमात्मा से परमात्मा प्रेम है और तुम्हारे ये तथाकथित धर्म तुम्हें घृणा सिखाते हैं सिर्फ घृणा ये तथाकथित धर्म मनुष्य को मनुष्य से बांटते हैं जोड़ते नहीं और जो तोड़ता है वह धर्म नहीं जो जोड़ता है वही धर्म है। ज्योति वह जिसमें मनुष्य देता मनुज को सरल करुणा स्नेह ममता का सहारा ज्योति वह जिसमें मनुष्यता के शिखर से द्रवित हो बहती निखरती भावधारा तिमिर वह जिसमें मनुष्यता बद्ध होती रुद्ध होती खर्ब होती हीन होती घर परि में स्वार्थ की वह कृपणता का भार ढो ढोकर निरंतर दीन होती चारों तरफ देखो तुम्हें प्रमाण मिल जाएंगे आदमी कैसा दीन हो गया कौन है इसके लिए उत्तरदाई किसने मनुष्य की यह दुर्गति की किसने मनुष्य से उसकी आत्मा छीन ली किसने मनुष्य से उसकी उदारता छीन ली किसने मनुष्य की करुणा का घात किया किसने मनुष्य के जीवन से प्रेम का दिया बुझाया और तुम चकित हो जाओगे कि तुम्हारे मंदिर मस्जिदों गुरुद्वारों शिवालयों चैत्यालयों का हाथ है इसमें तुम्हारे मंदिर अब भगवान के मंदिर नहीं सैतान के मंदिर मूर्ति भगवान की होगी हाथ पीछे सैतान के और तुम जब तक जागोगे नहीं जब तक तुम खुल के आंख देखोगे नहीं तब तक तुम इन्हीं जालों में पड़े रहोगे जागो और जागने का एक ही उपाय गुरु प्रताप साधकी की संगति दीखा के ये वचन सीधे साधे सुगम पर चिनगारियों की भांति और एक चिनगारी सारे जंगल में आग लगा दे। एक चिंगारी का इतना बल हृदय को खोलो इस चिंगारी को अपने भीतर ले लो शिष्य वही है जो चिंगारी को फूल की तरह अपने भीतर ले ले चिंगारी जलाएगी वह सब जो गलत है वह सब जो व्यर्थ है वह सब जो कूड़ा करकट है चिंगारी जलाएगी भपकाएगी वह सब जो नहीं होना चाहिए और उस सबको निखारेगी जो होना चाहिए चिनगारी असत्य को जलाती सत्य को निखारती और जो इस अग्नि से गुजरता है एक दिन कुंदन होकर प्रकट होता है शुद्ध स्वर्ण होकर प्रकट होता है ब्राह्मण कहिए ब्रह्मरथ है ताका बड़भाग नान पशु अज्ञानता गर डारे तीन ताग छोटे से सूत्र में परम व्याख्या भर दी छोटे से सूत्र में सारे वेदों का सार भर दिया ब्राह्मण कहिए ब्रह्मरत् जो ब्रह्म में डूब गया है वह ब्राह्मण ब्राह्मण कोई जन्म से नहीं होता और जिन्होंने समझ लिया है कि वे जन्म से ब्राह्मण हैं उनसे ज्यादा भ्रांत और कोई भी नहीं उनकी स्थिति तो शूद्रों से भी गई बीती शूद्र को कम से कम यह तो ख्याल है कि मैं शूद्र हूं महात्मा गांधी जैसे लोगों ने उसका भी ख्याल मिटाने की कोशिश की उसको भी कहा कि हरिजन है तू शूद्र नहीं जैसे ब्राह्मण की भ्रांति कि जन्म से ब्राह्मण ऐसे अब सूद्र को भी भ्रांति पैदा करवा दी भले भले लोगों ने जिनको तुम महात्मा कहते हो कि तू हरिजन है हरिजन ब्राह्मण का ही दूसरा नाम हुआ जिसने हरि को जाना वह हरिजन जिसने ब्रह्म को जाना वह ब्रह्म वह ब्राह्मण हरिजन कह दिया उसको एक भ्रांति चलती ही थी कि कुछ लोग जन्म से ब्राह्मण एक दूसरी भ्रांति पैदा करवा दी कि कुछ लोग जन्म से हरिजन अब हरिजन अकड़े क्योंकि उनको भी अहंकार जगह है ब्राह्मण होने का ब्राह्मण भी ब्राह्मण नहीं है हरिजन भी हरिजन नहीं है मुझसे अगर तुम पूछो तो मैं कहूंगा हम सभी सूद्र की तरह पैदा होते जन्म से तो हम सब सूद्र होते न कोई ब्राह्मण होता न कोई वैश्य होता न कोई छत्री होता न कोई हरिजन होता जन्म से तो हम सब शूद्र होते क्योंकि जन्म से हम सब अज्ञानी होते फिर जन्म के बाद हम क्या यात्रा करेंगे इस पर निर्भर करेगा सौ में निन्यानवे लोग तो शूद्र ही रह जाएंगे सदगुरु को न पकड़ेंगे तो सूद्र ही रह जाएंगे सौ में से एकाद ब्राह्मण हो पाएगा एकाद भी हो जाए तो बहुत एकाद भी हो जाए तो काफी और सबसे बड़ी जो बाधा है वो यह कि हम जन्म के साथ ही मान लेते हैं कि ब्राह्मण बस वही चूक हो गई जैसे बीमार आदमी मान ले कि मैं स्वस्थ हूं तो क्यों इलाज करवाए क्यों चिकित्सक के पास जाए क्यों निदान करवाए क्यों औषधि ले बीमार आदमी मान ले कि मैं स्वस्थ हूं बात खत्म हो गई ब्राह्मण तो बीमार था सदियों से इधर महात्मा गांधी की कृपा से शूद्र भी बीमार हो गया उसको भी हरिजन होने की अस्मिता छाई जा रही ये जो हिंदुओं और हरिजनों के बीच जगह जगह संघर्ष हो रहा है इसमें सिर्फ ब्राह्मणों का हाथ नहीं है ख्याल रखना इसमें हरिजनों में पैदा हो गई अकड़ का भी हाथ है मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो हो रहा है वह ठीक हो रहा है ब्राह्मण जो कर रहे हैं वह तो बिल्कुल गलत है पाप है मगर लोग अगर ये सोचते हो कि उसमें सिर्फ ब्राह्मणों का हाथ है तो गलत बात है उसमें हरिजन में जो अकड़ पैदा हो गई हरिजन होने की उसका भी बड़ा हाथ है और स्वभाव था ब्राह्मण तो गलत रहा है सदियों सदियों से इसलिए उसकी अकड़ तो बहुत पुरानी मगर ख्याल रखना नया मुसलमान जोर से नमाज पढ़ता है और नया मुसलमान रोज मस्जिद जाता है पुराना मुसलमान कभी चूक चाक भी जाए नए मुसलमान की अकड़ बहुत होती है तो जो पागलपन धीरे धीरे ब्राह्मणों में तो खून में मिल गया था जिसका उन्हें सीधा सीधा बोध भी नहीं रह गया था वो नया पागलपन हरिजनों में भी छा गया है और उनका नया नया है और नए रोग खतरनाक होते उनका आघात खतरनाक होता है वो बड़ी अकड़ से चल रहे हैं वो हर चीज में अकड़ खड़ी करते वो कहते हैं हमें मंदिर में जाने तो अब बड़े मजे की बात है महात्मा गांधी जीवन भर कोशिश किए कि हरिजनों को मंदिर में प्रवेश मिलना चाहिए और महात्मा गांधी को इतनी भी समझ ना आई कि जो मंदिर में बैठे जन्मों जन्मों से पूजा कर रहे हैं उनको क्या खाक कुछ मिला है? जब ब्राह्मणों को ही पूजा करते करते कुछ नहीं मिला तो ये गरीब हरिजनों को भी उन्हीं मंदिरों में प्रवेश करवाने से क्या मिल जाने वाला अगर मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा हरिजनों भूल के भी मंदिरों में मत जाना जो मंदिरों में हैं उनको ही कुछ नहीं मिला तुम अब इस झंझट में कहां पड़ रहे हो तुम परमात्मा को विराट आकाश में खोजो इन दीवालों में बंद परमात्मा नहीं है लेकिन नहीं महात्मा गांधी समझा रहे थे कि महाक्रांति है हरिजनों को मंदिरों में प्रवेश दिलवा देने से महाक्रांति हो जाएगी ब्राह्मण छत्री वैश्य तो मंदिरों में बैठे हुए थे इनकी जिंदगी में कौन सी क्रांति हो गई इनकी जिंदगी कूड़ा करकट है उसी में तुम हरिजनों को भी सम्मिलित कर दो और उस कूड़ा करकट होने के लिए वो दीवाने हो गए दंगे फसाद शुरू हो गए इस दुनिया में रोग पैदा करवा देना बड़ा आसान है महात्मा गांधी धार्मिक व्यक्ति नहीं है राजनीतिक व्यक्ति उन्होंने हरिजनों का उपयोग राजनीतिक चालबाजी की तरह कर लिया हरिजन शब्द पुराना है कोई महात्मा गांधी की अपनी इजाद नहीं लेकिन हरिजन हम कहते थे उसको जो हरि का था नानक कबीर दादू भीखा ये हरिजन थे राबिया मीरा सहजो ये हरिजन थे हरिजन बड़ी ऊंची बात है उसका ठीक वही अर्थ है जो ब्राह्मण का क्योंकि ब्राह्मण का अर्थ मर गया था धीरे धीरे और शब्द थोथा हो गया था जन्म के साथ जुड़ गया था इसलिए संतों ने हरिजन खोजा गांधी ने उस शब्द की भी हत्या कर दी उसको भी मार डाला ऐसे ही विनोबा ने सर्वोदय शब्द की हत्या कर दी वो भी पुराना शब्द कोई 1600 सो साल पुराना शब्द है सबसे पहले जैन शास्त्रों में उसका उल्लेख हुआ है अमृत चंद्राचार्य ने सबसे पहले उसका उल्लेख किया सर्वोदय और बड़ा प्यारा उल्लेख किया खराब कर दिया विनोबा ने राजनीतिज्ञों के हाथ में असली सिक्के भी चले जाएं तो खोटे हो जाते दुष्ट संगति का बुरा प्रभाव पड़ता है अमृत चंद्राचार्य ने सर्वोदय की व्याख्या की है समाधि को उपलब्ध वे लोग जिनके प्राणों में सबके उदय की आकांक्षा है सबके उसमें पत्थर पौधे पक्षु पस, पक्षी मनुष्य सब सम्मिलित हैं जिनके भीतर समस्त अस्तित्व को समाधि की तरफ ले जाने की महत्वाकांक्षा तो जगी वे सर्वोदयी और आजकल का सर्वोदयी जिसको विनोबा जी सर्वोदयी कहते हैं वो क्या है वो केवल राजनीति के सोपान चढ़ रहा है सर्वोदय से शुरू करता है क्योंकि सर्वोदय से ही शुरू करना आसान है किसी की गर्दन दबानी हो तो पैर दबाने से शुरू करना ख्याल रखना गणित ऐसा है एकदम गर्दन दबाओगे तो किसी की दबा ना पाओगे पहले पैर दबाना पैर दबाने को तो कोई भी राजी हो जाएगा फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाना फिर गर्दन दबा देना सर्वोदय दे एक राजनीतिक चालबाजी और इसलिए जयप्रकाश नारायण प्रकट होकर रहे जीवन दान दिया था सर्वोदय के लिए मगर जीवन का अंत हो रहा है इस देश के सबसे गर्ित राजनीतिकियों के बीच में सुंदर शब्द भी गलत लोगों के हाथ में पढ़कर असुंदर हो जाते ब्राह्मण शब्द बड़ा प्यारा है अलौकिक है ब्रह्म को जो जाने बुद्ध ने भी यही परिभाषा की ब्रह्म को जो जाने ब्रह्म में जो, जो रथ हो ठीक कहते हैं भीखा ब्राह्मण कहिए ब्रह्म रथ है ताका का बड़भाग लेकिन ब्रह्म में कौन रथ हो सकता है किसकी सामर्थ्य ब्राह्मण में रथ होने की किसकी सामर्थ्य ब्राह्मण होने की उसकी ही सामर्थ्य जो शून्य समाधि को जन्मा ले क्योंकि पूर्ण केवल शून्य में उतरता है और कोई ना उपाय कभी था न है न होगा मिटने को जो राजी हो जीते जी मर जाने को जो राजी हो जीते जी जो कफन ओढ़ ले तुम देखते हो ना इस देश में मुर्दे को कफन ओढ़ाते तो लाल रंग का कफन ओढ़ाते इसलिए सन्यासी का वस्त्र लाल चुना है वह कफन है सन्यासी के लाल वस्त्रों के पीछे बहुत अर्थ है उसमें एक अर्थ कफन का भी है सन्यासी कार थे जिसने कहा कि ये जिंदगी समाप्त हो गया बहुत देख लिया बहुत जब तक किसी की मांग में सिंदूर कर में चूड़ियां झंझन सुनाती राग जीवन का हमारे द्वार पर आकर न करना बात मरने की न भूले भी कभी लेना खुदा का नाम यदि हो गंध जलने की चिता पर हो भले ही सत्य लोग तो ऐसा चलते हैं अभी बात ही मत करो मृत्यु की होगा सत्य चिता पर जब जलेंगे तब देख लेंगे अभी तो जिंदगी में राग रंग है अभी तो चूड़ियां बस्ती हैं अभी तो सिंदूर भरा है अभी तो सगाई हुई अभी तो ताजा ताजा सब है जब तक किसी की मांग में सिंदूर कल में चूड़ियां झंझन सुनाती राग जीवन का हमारे द्वार पर आकर न करना बात मरने की न भूले भी कभी खुदा का लेना नाम यदि हो गंध जलने की चिता पर हो भले ही सत्य इसलिए तो इस देश में लोगों ने तरकीब खोज ली जब आदमी मर जाता तो उसकी अर्थी के साथ वो कहते राम नाम सत्य जिंदगी भर राम नाम असत्य था अभी मुर्दे के आसपास कह रहे हैं राम नाम सत्य है और ये मुर्दे के लिए कह रहे हैं अपने लिए नहीं ख्याल रखना अगर इनसे तुम पूछो किसके लिए तो कहेंगे मुर्दे के लिए अब जो मरी गए जो के कह नहीं सकते कि भाई ठहरो अभी राम नाम ना लो अभी मुझे चूड़ियों की खनकार सुनाई पड़ती अभी रुको तो राम नाम सत्य इसी क्षण रुक जाएगा ये अपने लिए नहीं कह रहे हैं। मैंने सुना है एक आदमी मरा स्वर्ग पहुंचा द्वार पर दस्तक दिए पीछे से पूछा गया कौन हो तो उसने कहा मैं आया हूं पृथ्वी से फिर पूछा गया विवाहित थे उसने कहा तत्ण राजदूत ने द्वार खोल दिए और का स्वागत है आओ अंदर आओ क्योंकि विवाहित थे तो नरक तो तुम देख ही चुके द्वार बंद कर ही नहीं पाया था राजदूत के फिर किसी ने दस्तक दी पूछा कौन हो कहा पृथ्वी से आता हूं विवाहित थे उसने कहा एक बार नहीं दो बार राजदूत ने कहा तो फिर नरक जाओ मूर्खों के लिए यहां कोई जगह नहीं एक बार भूल करना समझ में आता है छम में मगर दो बार और तुमने कितनी बार की हजारों बार भूलों ही भूलों से भरी हुई जिंदगी और सबसे बड़ी भूल सबसे बुनियादी भूल जिसमें और सारी भूलों के पत्ते और शाखाएं लगती वह अहंकार दो शब्द याद रखो एक को मैं कहता हूं अहमचर्य अहंकार की चरिया और दूसरे को कहता हूं ब्रह्मचरी ब्रह्म की चरिया बस दो ही तरह के लोग हैं दुनिया में जो अहम चरी से जी रहा है वह शूद्र जो ब्रह्मचरी से जी रहा है वह ब्राह्मण जो ब्राह्मण की तरफ थोड़ा थोड़ा झुका है वह छत्री जो सूद्र की तरफ थोड़ा थोड़ा झुका है वह वैश्य वो बीच की सीढ़ियां है जिसमें साहस है ब्राह्मण होने का लेकिन अभी कदम उठाया नहीं वह छत्री जिसके भीतर सूद्र से ऊपर उठने की आकांक्षा है मगर अभी साहस नहीं किया वह लेकिन मौलिक रूप से दो ही जातियां हैं सूद्र की और ब्राह्मण की अहमचर्य शूद्र का लक्षण है ब्रह्मचर्य ब्राह्मण का लेकिन ब्रह्मचर्य से मेरा वो छोटा मोटा अर्थ नहीं जो तुम समझते हो कि किसी ने बच्चे पैदा ना किए या किसी ने विवाह ना किया तो ब्रह्मचर्य हो गया ये तो ब्रह्मचरी जैसे विराट शब्द को ऐसा छुद्र अर्थ दे देना है जिसकी कोई सीमा नहीं ब्रह्मचरी का अर्थ है ब्रह्म जैसी चर्या विवाहित व्यक्ति भी ब्रह्मचरी को उपलब्ध हो सकता है और अविवाहित भी हो सकता है ना उपलब्ध हो क्योंकि ब्रह्म जैसी चर्या का कोई लेना देना विवाह या गैर विवाह से नहीं है वह तो अंतस् भाव है कृष्ण ब्रह्मचरी को उपलब्ध है वैसे ही जैसे बुद्ध रंच मात्र भेद नहीं कृष्ण संसार के बीच रह के ब्रह्मचरी को उपलब्ध हैं स्त्रियों के बीच रह के ब्रह्मचरी को उपलब्ध है बुद्ध छोड़ के उपलब्ध है अगर दोनों में चुनना ही हो तो मैं कहूंगा कृष्ण को चुनना क्योंकि संसार को कितने लोग छोड़कर भाग सकते हैं और अगर सारे लोग भाग जाएंगे तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी बुद्ध भी जी सके इसलिए कि बाकी लोग नहीं भाग गए थे ऐसे भूल मत जाना बाकी लोग घरों में थे रोटी पका रहे थे भोजन बना रहे थे तो बुद्ध को भिक्षा भी मिल जाती थी जरा सोचो कि बुद्ध की मान के सभी लोगों ने कहा होता अच्छा महाराज अब हम भी भिक्षु हुए जाते तो भिक्षा कौन देता तो शायद बुद्ध को फिर से दुकान खोलनी पड़ती तो शायद महावीर को फिर सोचना पड़ता आप क्या करना लौटना पड़ता घर बुद्ध जी सकते हैं क्योंकि पूरा समाज सन्यासी नहीं है घर छोड़ के नहीं भाग गया तो बुद्ध का जीवन तो समाज निर्भर है एक पूरा समाज चाहिए बौद्ध भिक्षु को संभालने के लिए जैन मुनि को संभालने के लिए इसलिए स्वतंत्रता पूरी नहीं है इसमें थोड़ी कमी है। इसलिए हम बुद्ध को पूर्ण अवतार नहीं कहते कृष्ण को पूर्ण अवतार कहते कारण कारण साफ है कृष्ण ठीक संसार के बीच रह के ब्रह्मचरी को उपलब्ध होते यह ज्यादा गहराई ज्यादा ऊंचाई ज्यादा गहनता की खोज और जीवन के ज्यादा अनुकूल और परमात्मा के व्यवस्था के ज्यादा करीब है क्योंकि परमात्मा सर्जक है जीवन का छोड़ने के लिए जीवन बनाया नहीं गया जीवन जागने के लिए बनाया गया भागने के लिए नहीं ब्राह्मण कहिए ब्रह्मरत है ताका बड़ नाहन पशु अज्ञानता गर डारे तिन उनको ब्राह्मण नहीं कहते भीखा जो पशुवत हैं जिनके जीवन में सारी पशुता भरी है जिनके जीवन में दिव्यता की कोई किरण नहीं दिव्यता तो दूर मनुष्यता की भी कोई आभा नहीं सिर्फ गले में तीन धागे बांध लिए हैं गर डारे तीन ताग जिन्हें वो पहन लिया ब्राह्मण हो गए गले में तीन धागे डाल लिए और ब्राह्मण हो गए इतना सस्ता ब्राह्मण हो ना यद्यपि गले में जो तीन तागे डाले उनकी भी अपनी अर्थवत्ता है जिन्होंने पहली दफा खोजे थे उन्होंने तो कुछ सोच के खोजे थे वो तीन गुणों के प्रतीक हैं तामस राजस सत्व और इन तीनों का ऐसा संतुलन होना चाहिए ये तीनों मिलके एक हो जाने चाहिए तो चौथी अवस्था पैदा होती है गुणातीत उस गुणातीत अवस्था का नाम ही ब्रह्मचर्य है उस गुणातीत अवस्था को जान लेना ही ब्रह्म भाव है जिसके जीवन में केवल तामस है केवल अंधकार वह शूद्र जिसके जीवन में ऊर्जा है कुछ कर गुजरने की उमंग है संकल्प है संघर्ष का बल व छत्री दोनों के बीच में वैश्य जो कुछ कर गुजरने से ऊब गया जो संकल्प से थक गया जो संघर्ष की व्यर्थता को जान लिया है जिससे लगता है कि मेरे किए कुछ भी ना होगा यहां तो जो होता है परमात्मा के किए होता है उसके प्रसाद से होता है उसके जीवन में सत्व वह साधु वह सन्यासी, और जिन ने ये तीनों बातें एक समायोजन में बांध ली जिनके भीतर ये तीनों स्वर एक संगीत बन गए जिनके भीतर इन तीनों में कोई विरोध नहीं रहा क्योंकि तीनों की जरूरत है जब क्रोध उठे तो आलस से अच्छा जब करुणा उठे तो राजस अच्छा इनमें बुरा कुछ भी नहीं है बुरा तो संदर्भ से होता है अब क्रोधी आदमी अगर आलसी हो तामसी हो तो क्रोध नहीं करेगा कौन झंझट में पड़े तुम गाली भी दे दो ठीक जाओ तुमने कहानी तो सुनी ना दो तामसियों की एक झाड़ के नीचे लेटे जामुन का झाड़ जामुन पक गए हैं और गिर रहे आखिर एक ने दूसरे से कहा भाई ये कैसी दोस्ती आधा घंटे से पड़ा रहा है देख रहा हूं जामुन भी गिर रहे हैं मैं भी हूं तुम भी हो तुमसे इतना भी नहीं हो सकता कि एक जामुन उठा के मेरे मुंह में डाल दो उस आदमी ने कहा जा रे जा देख ली दोस्ती अभी ये कुत्ता मेरे कान में मूत रहा था तो तूने भगाया भी नहीं एक तीसरा आदमी रास गुजर रहा था उसने ये बात सुनी वो बड़ा चकित हुआ उसने आलसी बहुत देखे थे तामसी बहुत देखे थे मगर ये तो महापुरुष ये तो महात्मा समझो तमस के दया आई बड़ी दोनों के में उठा के एक एक जामुन उसने डाल दी और जैसे ही चलने को दोनों ने कहा रुक भाई जागता कहा गुठली कौन निकालेगा अब ऐसा आदमी क्रोध नहीं कर सकता हिंसा नहीं कर सकता पक्का समझो ऐसा आदमी कोई उपद्रव नहीं कर सकता उपद्रव के खिलाफ उसकी पूरी जीवनचर्या है उससे अच्छा भी नहीं होगा उससे बुरा भी नहीं होगा परम जीवन में यही आलस्य की क्षमता दुर्गुणों के विपरीत बचाव बन जाती फिर ऊर्जा से भरा हुआ व्यक्ति है राजस्व से भरा हुआ व्यक्ति है छत्री है वो छोटी मोटी बात में तलवार निकाल लेता है जरा कुछ हो जाए कि मुझ पिताव मानने लगता वो उपद्रव करने में बड़ा कुशल है सारा इतिहास उसके उपद्रवों से भरा है छत्रियों को हटा दो दुनिया से इतिहास एकदम 90 प्रतिशत समाप्त हो जाए बच्चों की झंझट मिट जाए उनको पढ़ना ना पड़े इतना उपद्रव चीन का एक सम्राट एक जैन फकीर से मिलने गया था सम्राट की अकड़ छत्री की अकड़ और जापान में भी छतरी की अकड़ वैसी जैसी भारत में भारत से भी ज्यादा वहां छतरी का नाम है समुराई जैसा निखार जापान में हुआ है समुराई का वैसा भारत में भी नहीं हुआ बड़े बड़े राजपूत भी समुराई के सामने फीके पड़ जाएं क्योंकि समुराई ने सदियों सदियों में जैसी धार धरी है अपनी तलवार पर वैसी किसी ने दुनिया में नहीं धरी सम्राट तो सम्राई था फकीर का दर्शन करने गया था फकीर से कहा कि एक प्रश्न पूछना है जो मेरे मन में सदा उठता है कोई और जवाब दे नहीं सका लोग कहते हैं, तुम दे सकते हो इसलिए आया हूं सवाल है मेरा स्वर्ग क्या नरक क्या फकीर खिलखिला के हंसा और उसने करा अपनी शक्ल भी आईने में देखी थी सिष्य पास थे उनसे का देखो ये सकलिन की वो प्रश्न सकल तो ऐसी है कि मिक्खी मक्खियां भी बिन बिनाने में संकोच करें सम्राट तो दिमाग बबूला हो गया ये क्या बात हो रही मुंह धो क्या उस फकीर ने कहा चार छह दिन पहले दाल भात खाया होगा वो भी लगा है इतना सुनना था कि उस सम्राट ने तो अपनी तलवार निकाल ली उठा के बस गर्दन काटने को था तभी ने कहा रुक, ये नरक का द्वार खुल रहा है एक झटके से बात समझ में आई तलवार वापस म्यान में गई जैसे ही तलवार वापस म्यान में गई और सम्राट के चेहरे पर करुणा का और समझ का भाव दिखाई पड़ा फकीन का यह स्वर्ग का द्वार है यह तेरा उत्तर है जहां करुणा है वहां स्वर्ग है जहां क्रोध है वहां नरक है जो क्रोध कर सकता है वह करुणा भी कर सकता है इसलिए परम समन्वय में शूद्र का तामस दुर्गुण से बचाव बन जाता है और छत्री का राजस सदगुण का संकल्प बन जाता है और सत्व है साधुता सरलता निर्दोषता जैसे छोटा बच्चा बोला भाला जिसके कागज पर कुछ लिखा नहीं गया ध्यान से सत्व मिलता है जब इन तीनों का जोड़ हो जाता है जब ये तीनों समान अनुपात में होते जब इन तीनों का आर्केस्ट्रा पैदा होता है जब बांसुरी भी बजती, है सितार भी बजता है और तबले पे थाप भी पड़ती है और तीनों में तालमेल होता है और तीनों में एक ही स्वर संयोजन होता है जब तीनों की त्रिवेणी बन जाती तो तीर्थ निर्मित होता है तो प्रयागराज निर्मित होता है इसमें दो तो दिखाई पड़ते हैं गंगा और यमुना सरस्वती दिखाई नहीं पड़ती इसलिए तामस और राजस तो दिखाई पड़ते सत्व दिखाई नहीं पड़ता सत्व अदृश्य सरस्वती इन तीनों का प्रतीक है जनेऊ वो त्रिगुणों का प्रतीक है मगर प्रतीकों का क्या करोगे लोग तो तीन धागे लपेट के अपने गले में बैठ गए और समझे कि ब्राह्मण हो गए इतनी सस्ता अगर ब्राह्मण तुम मिलता होता तो कठिनाई ही क्या थी सभी को जनेऊ पहना देते सभी ब्राह्मण हो जाते नाहन पशु अज्ञानता पशु जैसा अज्ञान है ये जरा सोचने जैसी बात है ब्राह्मणों को कहना पशु जैसा अज्ञानी जरा सोचने जैसी बात है क्योंकि ब्राह्मण पंडित रहे हैं सदियों से कहना चाहिए ज्ञानी रहे लेकिन उनका ज्ञान थोथा है शाब्दिक है शास्त्रीय है अनुभवगत नहीं अस्तित्वगत नहीं आत्मिक नहीं उनका ध्यान तो जगा ही नहीं है तो ज्ञान झूठा होगा ध्यान के जगने पर सच्चे ज्ञान की आभा आती ध्यान का दिया जले तो ज्ञान का प्रकाश फैलता है तो जानकारी ही जानकारी है जानकारी मात्र ज्ञान नहीं है अज्ञान को छिपाले भला मगर ज्ञान इससे उपलब्ध नहीं होता इसलिए भीखा कहते हैं नाहिन पशु अज्ञानता पशु जैसा अज्ञान है और तीन धागे गले में लटका लिए और हो गए ब्राह्मण नहीं इतना आसान नहीं ब्राह्मण होना इस जगत की सबसे बड़ी संपदा है ब्राह्मण होना बुद्धों का लक्षण है बुद्ध ब्राह्मण है महावीर ब्राह्मण है जीसस ब्राह्मण है जरथोस्त ब्राह्मण है हालांकि जरथोस्त ने ब्राह्मण शब्द से आज सुना ही ना हो शायद जीसस को ब्राह्मण शब्द का कुछ पता ही ना हो इससे क्या फर्क पड़ता है मगर ब्राह्मण का जो गुण है स्वानुभव साक्षात्कार साक्षी भाव त्रिगुणातीत वह उनमें है जहां कहीं कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो ब्राह्मण है ब्राह्मण कहिए ब्रह्मरथ फिर पकड़ लेना उसके चरण मिल गया तीर्थ अब डूबना उसमें डुबकी लेना उसमें संत चरण में लगी रहे सोजन पावे भेव भीखा गुरु प्रतापते काढ़ेव कटप जनेव ऐसे चरण कहीं मिल जाए तो छोड़ना मत लाख मन समझाए छोड़ देने को लाख मन तर्क दे क्योंकि मन बड़ा कपटी है बड़ा चालबाज और ऐसी जगह से हटाएगा जहां उसकी मौत होनी निश्चित है मन सदगुरुओं के खिलाफ बहुत तरह की बातें पैदा करेगा कारण मन अपनी रक्षा करेगा समझी जा सकती है बात क्योंकि सदगुरु के चरण में या तो मन बचेगा या ब्रह्म दोनों साथ नहीं हो सकते जब तुम अंधेरे कमरे में दिया जलाओगे अगर अंधेरे के पास भी बोलने के लिए शब्द होते तो कहता कि रुको दिया मत जलाओ दिए के बड़े खतरे हजार दिए के खिलाफ दलीलें देता अंधेरा अगर बोल सकता कहता कि देखो अंधेरे में कैसी शांति है दिए में सब शांति चली जाएगी और देखो अंधेरे में तुम्हें कोई देख नहीं सकता तुम कितने सुरक्षित हो दिया जल जाएगा असुरक्षित हो जाओ मैं एक घर में मेहमान था पुराने ढप का घर था तो घर के बाद बड़ा आंगन था आंगन के बाद फिर स्नान ग्रह संद्यास इत्यादि थे घर का एक बेटा बड़ा डर पोंख उसको रात अगर पाखाना जाना हो तो मां को साथ जाना पड़े तो उसकी मां ने मुझे कहा कि अब इसकी उम्र भी काफी हो गई बारह साल का हो गया छोटा था तब ठीक था अब भी मुझे दरवाजे पे खड़ा रहना पड़ता जाकर संडेश संास के अगर रात को इसको जाना हो ये भूत प्रेत से बहुत डरता है आप इसे समझाएं कि भूत प्रेत है ही नहीं मैंने उस बच्चे को कहा तू तो एक काम कर अगर तुझे भूत प्रेत से डर लगता है, तो लालटन ले गए ये मां को क्यों सताता उसने कहा रहने दीजिए अंधेरे में तो किसी तरह मैं अपने को बचा भी लेता हूं लालटन में तो वो मुझे देख ही लेंगे मुझे उसकी बात भी जी बात तो उसने पते की कही अंधेरे में तो किसी तरह हम बच के यहां वहां से कि वो इधर खड़ा है इधर से निकल गए आप और एक दे रहे हैं लालटेन फिर तो वो घेर ही लेंगे फिर तो बच के निकलने की भी संभावना ना रह जाएगी अगर अंधेरा बोल सकता और तुम दिया जलाते तो अंधेरा भी कहता कि अभी तो किसी तरह बचे हो सुरक्षित हो दिया जला लिया हजार झंझटें आएंगी झंझटों को दिखाई पड़ने लगोगे चोर बदमाश देख लेंगे क्ये घर में ही बैठे हो हत्यारे चले आएंगे अभी अंधेरे में सुरक्षित हो ना कोई देख सकता है दृश्य नहीं हो अदृश्य हो और फिर दिए का भरोसा क्या तेल चुक जाएगा बुझ जाएगा फिर क्या करोगे मैं सदा साथी सा दिए आते हैं जाते हैं अंधेरा सदा है ना मुझे जलाना पड़ता ना बुझाना पड़ता और तुम देख ही रहे हो घास का तेल मिलना मुश्किल होता जाता दाम बढ़ते जाते दिया मुफ्त है अंधेरे का उजाले के दिए में तो पैसे लगते अंधेरा भी समझाता हजार दलीलें निकालता और शायद तुम राजी होते अंधेरे से अंधेरा कहता देखो मुझ में ही तुम्हें विश्राम मिलता है रात उस रोशनी हो सो नहीं सकते रोशनी ना हो सो सकते हो मैं विश्राम और विश्राम को ही तो शास्त्रों ने राम कहा है परम विश्राम को ही समाधि का तर्क खोजता शास्त्र के उल्लेख भी करता कहावत है कि शैतान भी शास्त्र के उल्लेख कर सकता है तो अंधेरा भी करता है मगर अंधेरा बोल नहीं सकता पर मन तो बोल सकता है बक्का है बोल ही नहीं सकता बड़ा बकवासी चुप नहीं रहता बोलते ही रहता है तुम चाहे लाख भाई चुप रहो थोड़ी देर तो मुझे शांति लेने दो वो कहता तुम शांति लो मैं बोलता रहूंगा मैं अपना अभ्यास जारी रखूंगा मैं ऐसे चुप होने वाला नहीं क्यों चुप हो जाऊं चुप्पी में सार क्या है मन तो अपनी बकवास जारी रखेगा जब तुम सदगुरु के चरणों में पहुंचोगे तब सबसे बड़ी सावधान होने की बात है अपने ही मन से सावधान रहना चूंकि तुम उस मन से सावधान नहीं रह पाते इसलिए पंडित पुरोहित तुम्हें जकड़ लेते वो मन के प्रतीक है बाहर के जगत में तुम्हारे मन को वो समझा लेते हैं मन को पकड़ लेते हैं तुम जकड़ जाते हो आधी रात ठगों का डेरा सावधान रे सावधान चूके जरा ठगे जाओगे फिर धुनकर सिर पछताओगे काम न दे पाएगा ज्ञान बकुल पंख कुल ये मृदुभाषी दर्शन में है परम उदासी गांठ लगाकर बन जाते हैं नाना जन्मों के विश्वासी हर लेते अनजाने प्राण डसते हैं तो लहरना आती युग मंगल के अधम बिघाती बिना जाति के सूत्रबद्ध ये सुबह बराती रात घराती भक्षक दया धर्म ईमान आओ इनसे लोहा ले लें मिलकर इनको छलनी कर दे बटमारों से राय साफ कर ताप दुखी जीवन का हर ले मिले धरा को जीवन त्राण सोचो मत रुकना घातक है मद पीकर अंधा पातक है चलो करो तत्ण अभियान आधी रात ठगों का डेरा सावधान रे सावधान एक तो मन से सावधान होना तो तुम पंडित से बच सकोगे क्योंकि जो मन भीतर है पंडित वही बाहर है पंडित मन का ही प्रगट रूप है और मन पंडित का अप्रगट रूप है वे दोनों जुड़े हैं इसलिए पंडित की मन पर बड़ी छाप पड़ती है मन बड़ा प्रभावित होता है सदगुरु मिले तो पंडित से भी छोड़ाए मन से भी छोड़ाए मगर तुम्हें तैयारी तो रखनी ही पड़े छोड़ने की तुम्हारे सहयोग के बिना तो कुछ भी ना होगा संत चरण में लगी रहे जब मिल जाए कोई चरण ऐसा तो लगी रहे फिर तो पकड़ ही ले फिर छोड़े ही ना फिर लाख मन चिल्लाए लाख मन समझाए छोड़े ही ना सोजन पावे भेव बस ऐसे ही व्यक्ति को जीवन का भेद और रहस्य पता चल पाता है न जी सकता न मर सकता तड़पता ही रहूंगा क्या पपीहे की रटन भी तो लहर कर बंद हो जाती बरस पड़ते दरक कर हैं गगन से प्रेम के स्वाति निशाभर दीप जलने पर किरण का फूल खिल जाता सुना जो साधना करते उन्हें भगवान मिल जाता मगर मैं तो तरसता ही विकल्प बहता रहूंगा क्या न जी सकता न मर सकता तड़पता ही रहूंगा क्या सब तुम्हारे ऊपर निर्भर है स्वयं को पकड़े बैठे रहे तो तड़पते ही रहोगे भटकते ही रहोगे फिर रात का कोई अंत नहीं फिर सुबह नहीं होगी लेकिन अगर कहीं कोई चरण पालो जहां प्रेम उमगे, जहां श्रद्धा जन्मे तो साहस करना दुस्साहस करना जोखम उठा लेना झुक जाना क्योंकि उसी झुक जाने में जीत है मिट जाना क्योंकि उसी मिट जाने में होना छिपा है गुरु प्रताप साधु की संगति खा गुरु प्रतापते काढ़ेव कपट जनेव अगर पकड़े रहे चरण तो गुरु धीरे धीरे तुम्हारे कपटीपन को तुम्हारे चालाक मन को काट देगा आहिस्ता आहिस्ता पता भी नहीं चलेगा धीरे धीरे छेनी हथौड़ी लेकर तुम्हारे मन को गढ़ देगा तुम्हारे भीतर अनगढ़ पत्थर को मूर्ति बना देगा परमात्मा की संत चरण में जाइ के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 बिजली दम के बिछुआ झन मरने दो मरने वालों को झरने दो रसकण फिर न मिलेगा अबस अहेरी उठो छकालो रे सावन के दिन फिर आए हैं झूला डालो रे कास झुक सको तो सावन आ जाए गिराए सावन की बदलियां उठ उठे मोरों का नाच कोयल गाय पपीहे पुकारे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 पायल जो ते मोर उन्हें नो रे एक बार तुम सुन लो वेणु आकाश की एक बार तुम सुन लो अनाहत का नाद एक बार बस एक बार तुम्हारे कान में एक स्वर भी समाविष्ट हो जाए फिर तुम वही ना रह सकोगे जो तुम थे गया पुराना आया नया नई खुली आंख नए मिले प्राण नया मिला जीवन हुए तुम द्विज और द्विज जो हो जाए वही ब्राह्मण संग की सखी सहेली पागल गाने वाली हैं और यहां राधा रस भीगी मदमत वाली हैं छिप छिप श्याम बजाते मुरली कजरी गालो रे श्याम की बांसुरी तो बज ही रही कभी रुकती ही नहीं अहिरनिस बज रही आज भी बज रही उतनी ही जितनी पहले बजती थी जरा भी भेद नहीं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 कि नमक छोड़ दिया इससे मेरा प्रेम कैसे मिलेगा कि एक दफे खाना नहीं खाऊंगा अगर परमात्मा है तो तुम्हारे तथाकथित मुनि इत्यादियों से दूरी दूर रहेगा इनसे बचेगा ये रस्ते पे कहीं भूल चूक से मिल जाएंगे तो गली में से निकल भागेगा यह रुग्णचित्त लोग हैं नकार हमेशा रोग लाता है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 खोज खांच के दर्पण देखा तो देखा अरे इस रांड के चक्कर में पड़ा बुढ़ापे में इधर फोटू छिपा कर रख रहा है उठा इस तो छटी का दूध याद दिला दूंगी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 अपमान हो जाएगा जल्दी से उन्होंने अपना रुमाल निकाला और कहा कि ये मैं आपके सिर पे बांध देता हूं मैंने उनसे कहा तुम्हारा निमंत्रण मान लिया है तो चलो यह बेहूदगी भी सहूंगा अ आ ही गया हूं तब इस छोटी बात के लिए लौटना तुम्हें दुखी भी नहीं करूंगा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 जिसकी पुलकन में मैं पाता हंस हंस करित जीने का वर वरदान बहुत मिल जाते पर दानी कहां कहा जाता मैं ये गीत मुझे उतने ही प्री किरणे जितनी प्री शशि रवि को नीरव वंशी की स्वर लहरी शुद्ध बुद्धि दे जाती है कवि को पा जाता गूंगे सा मैं गुड़ सुंदर किसको कह पाता हूं संत को जो मिलता है वो गूंगे का गुड़ है आंखें यदि परछ नहीं पाती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 जो हजार कठिनाइयां हजार मुसीबतें झेलने को राजी, मगर ये सब मुसीबतें झेलने जैसी जिस दिन सत्य का गीत जन्मेगा जिस दिन वह वीणा बजेगी उस दिन तुम पाओगे जो हमने किया था वह तो कुछ भी नहीं जो मिला है वह अपार है। हमारा प्रयास तो बूंद जैसा था जो पाया है वह सागर है। गुरु प्रताप साध की संगति आचितना है